शम्भूबाबू शंभु शम्भू नाथ मल्लिक ने डॉक्टर प्रसाद बाबू से दक्षिणेश्वर में मेरी चिकित्सा करवाई थी मैं ठाकुर की मां के देह त्याग 27 फरवरी 1875 के समय क्या तुम दक्षिणेश्वर में थी माँ नहीं मैं जयराम बाटी में थी तब मैं बीमार थी दक्षिणेश्वर में एक साल भुगत कर गाँव गई थी बदनगंज के बाजार के शिव मंदिर में मैंने प्रिया की बीमारी के लिए दाग करवाया था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 काशी पहुंचने पर मैंने उस महिला की बहुत खोज की थी पर उससे भेंट नहीं हुई योगिन माँ से सुना था कि माँ पहले ठाकुर के पास बहुत संकोच का अनुभव करती मुख से घूंघट नहीं हटाती थी काशी की उस महिला ने इस संकोच को दूर कर दिया एक दिन वह रात में माँ को लेकर ठाकुर के कमरे में आई और माँ के मुंह पर का घूंघट उठा कर दूर कर दिया ठाकुर भी माँ को कितने ही भगवत प्रसंग सुनाने लगे माँ और महिला बाह्य ज्ञान से शून्य होकर वह सब प्रसंग सुनती रही वे लोग इतनी तन्मय हो गई थी कि इधर कब सूर्योदय हो गया इसका भी उन्हें भान नहीं रहा